शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष जी के सान्निध्य बे स्वामी निखिलात्मानंद उन्नीस सौ ईस्वी से लेकर चार पाँच साल से कुछ अधिक समय तक बेलूर मठ में पुज्यपाल श्री श्री महापुरुष महाराज के चरणों के पास रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था उनकी करुणा की अनेक घटनाएं मेरे अंतर की चीज़ें हैं एक दिन हम लोग प्रातःकाल प्रतिदिन की तरह उन्हें प्रणाम करने गए प्रणाम करने के बाद कुछ खेद के साथ उन्होंने भाभावेश में आकर कहा तुम लोग क्या कर रहे हो श्री ठाकुर को प्रसन्न किए बिना कुछ भी नहीं होगा ठाकुर भक्ति प्रिय थे उनकी प्रीति प्राप्त करना ही साधु जीवन का लक्ष्य है आज ठाकुर को बहुत ही विषम ने देखा भोर में मैं ठाकुर मंदिर पहुंचा तो देखा कि वे लाठी लिए मेरे पास आ रहे हैं आकर क्रोध के स्वर से उन्होंने कहा लड़के जब ध्यान कहाँ कर रहे हैं तो उन्हें नहीं देखता अन्य दिन जब मैं मंदिर में जाता था तो मेरी ठुड्ढी पकड़कर प्यार से मेरा मुंह चूम लेते थे मैं उनके पुत्र के समान हूँ इसलिए आज तुम्ही लोगों के लिए वे क्रोधित हो पड़े हैं लाठी लेकर मुझे मारने आए थे सबसे कह दे आज से सब लोग नियमित भाव से खूब जब ध्यान करें भोर में और संध्या की को आरती के समय सब लोग ठाकुर मंदिर में जाएँ और जब तक वह खुला रहे तब तक वहाँ कोई न कोई बैठकर कर जप किया करे उस दिन से हम सब लोग खूब जप ध्यान करने लगे इससे वे भी बहुत प्रसन्न हुए उस समय मैं मठ के मन ठाकुर मंदिर को पूछता था वर्षा काल का समय था मंदिर के दक्षिण ओर का बरामदा बृष्टि से भीग जाता था एक दिन मैंने भृष्टि के बाद उस बरामदे को पूछा नहीं था महापुरुष महाराज ने अपने कमरे से वह देखा और मुझे बुलवाया कमरे में जाते ही मुझसे कहा क्यों जी तुम कैसे ठाकुर सेवा करते हो ठाकुर वृष्टि के जल के कारण बरामदे में टहल नहीं सकते उनके पैर भींग रहे हैं अब तुम लोग क्या करते हो मैं तो देखता हूं ठाकुर रोज तीसरे पहर उस बरामदे में टहलते हैं बेटा ठाकुर को किसी तरह कष्ट न हो उस पर ध्यान रखना वे हमारे प्राणों के प्राण तथा संसार के आत्मा है तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम उन दिनों महापुरुष महाराज प्रतिदिन ही आरती के समय ठाकुर मंदिर में जाकर बैठते थे कभी कभी भजन गाने में भी सहयोग देते थे एक बार जन्माष्टमी के दिन आरती के बाद मंदिर के सामने वाले बरामदे में बैठकर कर हम लोग केशव गुरु करुणादीने कु कानन बनचारी भजन को गाते हुए मद्ध हो उठे महापुरुष महाराज अपने कमरे से निकलकर हमारे भजन में कोई विक्षण न हो इसलिए धीरे धीरे अनजान में हमारे पीछे आकर बैठे और तन्मय होकर गाना सुनने लगे जरा पास घूमते ही देखा वे मेरे ही ठीक पीछे बैठे हुए हैं मैं खंजनी बजा रहा था नया सीखा था दर से मेरी खंजनी कभी तेज और कभी धीमी हो रही थी और मेरा हृदय कांप रहा था यदि ताल कट जाए तो बचाव नहीं उनके ध्यान में विघ्न ना हो सोच कर, मैं ठाकुर को पुकार कर खंजनी बजाने लगा महापुरुष ने बहुत ही भावस्थ होकर कीर्तन सुना वे कीर्तन बहुत पसंद करते थे 1931 सौ में मुझे सन्यास दीक्षा मिली उससे पहले बरा अनाथ आश्रम में दीर्घकाल तक मैंने सेवा कार्य किया था इसके बाद बेलून मठ में आकर मैं श्री ठाकुर पूजा के भंडार के काम में नियुक्त हुआ 1931 सौ में मेरे हृदय में बहुत वैराग्य का भाव जागृत हुआ इस कारण उसी साल स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि के दिन महापुरुष महाराज से मैंने सन्यास लेने की प्रार्थना व्यक्त की उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़ते हुए मैंने कहा महाराज मुझे सन्यास दीजिए तुझे तो बहुत पहले ही मैंने सन्यासी बना दिया है इतना कहकर महापुरुष महाराज मेरे सिर पर अपने दोनों चरण रख कर बोले तो फिर दोबारा ले ले तेरी शिखा काट कर तुझे अब की बार ब्रह्मा काश में भेज दूंगा अब के स्वामी जी के उत्सव में विरजा होम करके सन्यास ले लेना इतना कहकर वे बच्चों की तरह हंसने लगे उन्होंने उस अपने दोनों चरणों को मेरे सिर पर बहुत देर तक रखा था उस प्रकार परिपूर्ण आश्रय पाकर मेरा समस्त हृदय और मन आनंद से भर गया उस समय प्रायतः श्री महापुरुष महाराज के शरीर मन का आश्रय लेकर जगत जननी महाशक्ति की अपूर्व करुणा का प्रकाश होता था उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो उनके भीतर अहेतुक कृपा सिंधु भगवान श्री राम कृष्ण ही निवास कर रहे हैं वे अंदर और बाहर श्री रामकृष्ण में हो गए थे उनके आशीर्वाद से मेरा मन एक अनिर्वचनीय आनंद से भरपूर हो गया नशे की तरह कु दिनों तक वह भाव चला था संभवतः 1931-32 ईस्वी की बात है उस समय बेलूर मठ के पुराने मंदिर से श्री श्री ठाकुर का इष्ट कवच चोरी हो जाने से महापुरुष महाराज बहुत ही चिंतित और गंभीर हो गए थे श्री ठाकुर की महासमाधि के बाद श्री श्री जब वृंदा बन जा रही थी उस समय रेलगाड़ी के जंगले पर थे श्री ठाकुर ने उनसे कहा था कवच तुम्हारे साथ है और हाथ जंगले के किनारे पर है यदि उसे तुम्हारे हाथ से कोई छीन ले जाएगा तो इस कारण उसे सावधानी से भीतर रखो श्री ठाकुर ने शरीर छोड़ने केवच श्री श्री माँ को दिया था श्री माँ उसे अपने हाथ में पहनती थी और उसकी रोज पूजा करती थी बाद में उन्होंने उसे बेलूर मठ में दे दिया था महापुरुष महाराज के साधक पिता राम कन्हाई घोषाल ने श्री ठाकुर के साधन के समय गात्रदान निवारण के लिए दक्षिणेश्वर में उन्हें वह इष्ट कवच धारण करने के लिए कहा था महापुरुष जी के पिता उस समय रानी रासमणि के मुख्तियार थे वे बीच बीच में दक्षिणेश्वर जाते और वहाँ रहकर साधन भजन करते थे बेलूर मठ में वह कवच कई बार प्रसादी फूल पत्तियों के साथ गंगा जल में गिर गया था फिर भाटे के समय जल घट जाने पर खोजते खोजते वह मिल गया था उस कवच के बैलूर मठ में प्रतिदिन पूजा होती थी उस समय तो एक आधी पानी की रात में वह कवच चोरी चला गया इसका समाचार पाकर महापुरुष महाराज बहुत ही उद्विग्न और चिंतित हुए उस दिन से उन्होंने नियम कर दिया कि हर रात को दो तीन साधु पारी पारी से रात भर जागकर मंदिर का पहरा दे उस समय आत्मा राम की डिब्या खोलकर पूजा और स्नान कराया जाता था उसके चोरी चले जाने से महान अपराध होगा और मठ की बड़ी हानि होगी श्री ठाकुर के आदेशानुसार स्वामी जी महाराज स्वयं आत्मा राम को अपने कंधे पर ढोकर लाए थे और बेलूर मठ में स्थापित किया था वहाँ के सब लोग मानते थे कि उस आत्माराम के दिव्या में श्री श्री ठाकुर का जीवन अनुष्ठान अनुष्ठान है जीवित अनुष्ठान है उस रात को पहरा देने की मेरी बारी थी रात के दो बजे से मैं ठाकुर मंदिर का पहरा दे रहा था रात को महापुरुष महाराज प्राय सोते नहीं थे श्री ठाकुर के ध्यान चिंतन तथा भगवत प्रसंग की आलाप आलोचना में रात भीत जाती थी श्री ठाकुर की सेवा पूजा तथा साधुओं की सेवा आदि छोटी छोटी बातों में भी उनकी सावधान दृष्टि थी उस रात को महापुरुष महाराज ने पुकार कर पूछा आज कौन पहरा दे रहा है मैंने अपना नाम बताया उस पर उन्होंने कहा बहुत अच्छा वहां तो क्या कर रहा है मैंने उत्तर दिया महाराज जिससे उघाई ना आ जाए इसलिए कथामृत पढ़ रहा हूँ महापुरुष ने कहा बहुत अच्छा तेरे भीतर शुभ बुद्धि आई है इस ढंग से श्री ठाकुर का ध्यान चिंतन हो रहा है और साथ साथ पहले का काम भी चल रहा है इसी रूप से सभी अवस्थाओं में उनका स्मरण मनन करते रहने से तेरा कल्याण होगा 1931 ईस्वी में संन्यास लेने के बाद मेरे मन में उत्तराखंड में जाकर तपस्या करने की प्रबल इच्छा हुई कुछ दिनों तक वह संकल्प मन में बार बार उदृत होते रहने से एक दिन महापुरुष महाराज को बताने के लिए मैं उनके कमरे में पहुंचा उस समय मैं ठाकुर भंडार में काम करता था उस दिन अकेले पाकर मैंने डरते हुए अपने मन के भाव को निवेदन किया। भय इसलिए था कि मैं ठाकुर भंडार का काम करता था और महापुरुष महाराज की उधर बहुत ही सावधान दृष्टि थी कि श्री ठाकुर की सेवा सुंदर रूप से संपन्न हो उस कारण जो लोग श्री ठाकुर सेवा के काम में लगे थे उन्हें कहीं जाने नहीं देना चाहते थे किंतु उस दिन जो ही मैंने तपस्या के लिए जाने की बात कही तो ही मानो वे दूसरे व्यक्ति बन गए मानो स्वयं के परिवराजक जीवन की तपस्या और साधना की बात स्मरण होने से उनकी चिंतनधारा एकदम बदल गई मेरी प्रार्थना सुनते ही उन्होंने कहा जा जा तप में लग जा हिमालय बहुत ही पवित्र स्थान है तपोभूमि है कहाँ जाएगा जब तुम्हें तपस्या करने की इच्छा हुई है तो पीछे की ओर न देखकर मठ आश्रम कुटिया आदि के सारे कामकाज छोड़कर उनके चिंतन में डूब जा किंतु सावधान एक ही चिंता रहेगी भगवान लाभ अवश्य करूँगा अन्य चिंताएँ छोड़ देना उपनिषद में लिखा है यद हरे विजेत तद हरे प्रविजयत इस कारण ठाकुर सबको एकांत में रह भगवान के नाम ध्यान में डूबे रहने के लिए कर, कहते हैं और इस भजन को सूर्य कंठ से गाते थे डूब डूब डूब रूप सागरे अमार मन तला तल पाताल खूजले पाबीरे प्रेम रत्न धन और गाते गाते वे स्वयं ही सच्चिदानंद सागर में डूब जाते थे उस दिन महापुरुष ने आशीर्वाद देकर मुझे तपस्या में जाने की आज्ञा दी थी